देवी भागवत नवम भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी का ध्यान नारद रमापति भगवान श्री ने संपूर्ण देवताओं से यो कह कर लक्ष्मी श्री लक्ष्मी जी से कहा देवी तुम तो अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा पद्मज तुम समुद्र का मंथन करो उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी तब उन्हें देवताओं को सौंप देना मुने यों अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्रीहरि अंतपुर में चले गए देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए मंद्राचल पर्वत को मंथन काष्ट कच्छप को पात्र तथा शेष नाम को मंथन की रत्ती बनाकर छह को मतने लगे फलस्वरूप धनवंतरी घोड़ा विविध रत्न हाथियों में रत्न एरावत, लक्ष्मी सुदर्शन चक्र तथा वनमाला ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए उन्हें उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साधवी श्री लक्ष्मी ने क्षीरसाई सर्वेश्वर श्रीहरि के गले में वनमाला पहना दी फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजा एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के साप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया नारद एवं महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो नारद जी ने कहा प्रभो मैं भगवान श्रीहरि का मंगलमय गुणानुवर्णन उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभिष्ट उपाख्यान सुन चुका अब आप ध्यान और स्त्रोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद प्राचीन समय की बात है देवराज इंद्र ने छीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया दो स्वच्छ वस्त्र पहने एक कलश स्थापित किया और छह देवताओं की पूजा की वे छह देवता हैं गणेश सूर्य अग्नि विष्णु शिव और दुर्गा इन देवताओं की गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया अपने पुरोहित तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की मुने उस समय उस समय पवित्र देश में अनेक मुनिगण ब्राह्मण समाज गुरुदेव श्री हरि देववृंद तथा आनंद में ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे नारद देवराज ने पारिजात चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की पूर्व काल में भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान था उसी सामवेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ सुनो परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है उनकी उत्तम कान्ति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को धारण कर लेती है। है। परम परम देवी देवी स्वयं अपने तेज से से प्रकाशित हो रही हैं। इन मनोहर का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता होकर संतप्त सुवर्ण की शोभा को धारण किए हुए हैं रत्न में भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं इन्होंने पीतांबर पहन रखा है इन प्रसन्न वजन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती हैं इनकी कृपा से संपूर्ण सम्पत्तियाँ सुलभ हो जाती हैं ऐसी कल्याण स्वरूप में भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ